स्यवतो सहनो भुनक्तो सह वी सर्वहै एजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विष कल के प्रसरण में हम पढ़ रहे थे बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्न में विवृत करना वो पढ़ रहे थे तो विवृत क्या है, है? संवृत्त क्या है इन सब बातों को आपको आज समझना है हा जी समृद्ध को पहले समझेंगे उसके बाद विवृत क्योंकि समृद्ध के बाद विवृत होता है तो समृत को समृत क्यों कहे थे इसको थोड़ा समझ लीजिएगा सामृक्क शब्दकौस्तु एक डनरी है बहुत बड़ी शब्दों का में बहुत है, रहा है सबसे ज्यादा उसमें समृद्ध को समझा है समृत्त समृता तो कहते हैं समीप अवस्थान मात्रे समृतता शब्द वस्तु में लिखा है समीप अवस्थान मात्रे समृतता समीप अवस्थान मात्रे की ही शब्द है समीपावस्थान मात्रे समृतता अर्थात स्थान और कर्ण इन दोनों के समीप अवस्था को समृत या समृतता के स्थान और कर्ण जिस स्थान से वर्ण का उच्चारण होता है वो, वो स्थान और करण साधन जिसके माध्यम से उस वर्ण का उच्चारण होता है तो स्थान और करण के समीप अवस्था को निखल अवस्था को समृद्ध या समृद्धता कहते ही हम लिख सकते हैं हिंदी में मुख्र अवयों के समीप स्थित होने का मुख्य अवयव जब वो समीप स्थित होते हैं अर्थात थोड़ा सा एकत्रित होते हैं समृद्ध नामक वर्ण धर्म उत्पन्न होता है और ये जो अवर्ण है संवृतस्कार इसको समृत समृत कहा कहा है अकार इसको है समृतस इसको इसी में आगे इसको समृत समृत को कहते कहते हैं तो कहते हैं तो आप कहेंगे ये सामित्य सवृत्तरा सामित, सा सामित कर जो स्पर्श करते हैं यदा सामित्य कृषि सामिद था जो निकट लोग निकटता से श्रमिक को करके जो स्पर्श होता है स्पर्श करता है उसका नाम है और इसका विपरीत है विवृत दूरत्व विवृतता क्षेत्रकोस्तु में लिखा है दूरत्व विवृतता दूरत्व विवृतता अर्थात स्थान और कर्ण, इन दोनों के दूर रहने को स्थान और कर्ण को दूर रहने को यानी थोड़ा दूर रहता है और कर्ण के दूर रहने को विवृत या विवृत्तता कहते हैं के सकते मुख्य अवयवों के दूर में होने पर मुख्य अवयव दूर दूर होने पर विवृत नामक वन धर्म उत्पन्न होता है महाराष्ट्र का पतंजलि ने इस विवृत को ही विवाह शब्द से करना वा यदा दूरेण स्पृशति सा विवृतकरा था था इसका है दूरेन सा जब दूर हैूरे सीवृत्य स्पर्श करता है तो उसको विवृत्या कहते हाँ जी दूर किस से दूर होना चाहिए स्थान से स्थान थे थे। से उत्पन्न होता है तो उस स्थान से दूर होकर के दूर से स्पर्श करता है करन, साधन, इसलिए उसको विवृत कहते हैं और जो निकटता से स्पर्श करता है उसको कहते हैं समृद्ध ठीक है थे थे थे थे। और अवर्ण को छोड़कर के बाकी जितने भी स्वर है बाईस स्वरों में अवर्ण को छोड़ करके आकार को छोड़ करके सभी विवृत है इकार, उकार यानी अवर्ण में अश्व भी है अश्व अकार को छोड़ करके बाकी इक्कीस स्वर सब निवृत है याद रखिएगा सभी स्वर विवृत है आकार को छोड़ करके व्याकरण में जब काम करना होता है तो इसको विवृत मान करके काम करते हैं आकार का जब काम करते हैं तो इसको विवृत मान करके व्याकरण की प्रक्रिया में इसको विवृत मान करके काम करते हैं नहीं तो तुल प्रयत्न सवर्ण नहीं हो पाएगा सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं हो पाएगी क्योंकि एक एक प्रयत्न तो है समृद्ध है और एक प्रयत्न विवृत है अलग अलग प्रयत्नों का होने के कारण से अलग अलग प्रयत्न वाले होने के कारण से वहां प्रयत्न नहीं माना जाएगा इसलिए व्याकरण में कार्य दृष्टि से सिद्धियों की दृष्टि से व शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से वहां पर उसको कार्य दृष्टि से समृद्ध पे लिया। इसलिए में, में लिखना पड़ा है महर्षि पाणी को अ ऐसे सूत्र लिखा, लिखा है अंत में असा लिखा है अष्टाध्याय के अंतर में उनको बाद में बताना पड़ा कि वास्तव में यह समृद्ध है जो एक आकार को बताया जिस आकार को हमने विवृत्त बताया है वो आकार विवृत ना होता है समृद्ध है अवृत ना समृद्ध ए वस्ती ये है अस सूत्र का अर्थ वो जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा अब संवार और विवाद इसको थोड़ा समझ लीजिएगा संवार क्या होता है संकोचा स्रमवार स्रम का बता स्रमबिचा स्रम गल सेकोचा स्रमवार चंद्र वस्तु से ही ये मैं बता रहा हूं आपको इसका अर्थ होता है गैलबील का मतलब होता है स्वर्यंत्र स्वरयंत्र गैलबील का मतलब है स्वर्यंत्र मैंने पहले एक बार राजेश जी ने पूछा था तब बताया था स्वर्यंत्र गैलबील का मतलब स्वर्यंत्र के संकोच संकयंत्र स्वयंत्र के संकोच से वार नामक गुण उत्पन्न होता है और इस, इसे समृद्ध कंठ कंठ क्या है संकुचित कंठ यानी कंठ सुखुड़ा हुआ है तो गैर लीला से संकोच स्रमवार स्वयंत्र के संकोष संवार नामक गुण उत्पन्न होता है इसे समृद्ध त्रंथ भी कहते हैं अगला है विवार विवार विवार किस कहते विवाह गलबा गलबिड़ी अर्थात के विकास होने से के खुल जाने से विस्तृत होने से सेवा वर्ण धर्म उत्पन्न हो रहा है यह है विवाद इसको विवृत कंठ भी कहते हैं विवृत कंठ समृद्ध कंठ समृत में और समवार में विवृत एक विवाह दोनों में अंतर समझ लीजिए समृत श्रमवार विवृत विवाह इन दोनों में जो अंतर है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा समृद्ध और विवृत जो है ये अंत प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न वाले समृद्ध समृद्ध और विवृत्त जो है ये आभ्यंतर प्रयत्न है समृद्ध विवृत्त देख लीजिएगा याद रहेगा आपको मेरे तो भूल जाएंगे समृत और विवृत का मतलब है ये आभ्यंतर प्रयत्न जो स्थान और करण के समीपत्व और दूरत्व को कहने वाले ये आभ्यंतर प्रयत्न है समृद्ध और विवृत स्थान और करण के समीवत्व और दूरत्व को बताते हैं समृद्ध और विवृत और संवार और विवार और विवार जो है ये बाह्य प्रयत्न वाले हैं संवार और विवार संवार और विवार ये जो है बाह्य प्रयत्न वाले हैं स्वयंत्र के समीपत्व को और दूरत्व को बताने वाले स्वर यंत्र के समीपत्व और दूरत्व को बताने वाले स्वयंत्र जो है थोड़ा सा तो संवाद है विकास को प्राप्त होता है तो विवाह और स्वयंत्र जो है बाह्य प्रयत्न में आता है ये समझ लेना आप क्योंकि आभ्यंत्र प्रयत्न के बारे में मैंने बताया था ओ से लेकर के स्वयंत्र से पहले पहले तक सब मुख कहलाता है ओट से प्रारंभ करके स्वयंत्र से पहले पहले तक मुख कहलाता है इसमें जो स्थान और करण का जो समीपत्व और दूरत्व है इसको समृद्ध विवृत्त कहते हैं और स्वयंत्र केकुटित होने और विकासित होने को संवाद और विवाह कहते हैं तो दोनों ये भेद समझ लेना थोड़ा भेद है एक आभ्यंत्र प्रयत्न है एक बाह्य प्रयत्न स्वामी जी आपने बाह्य प्रयत्न वाले सोमवार और विवाह को अपने बताते हुए अर्थ को स्वयंत्र का समीप और दूर होना बताया ना स्वामी जी हाँ जी समीप का मतलब है संकुचित होना अच्छा संकुचित ठीक है समीप का मतलब है थोड़ा सुख स्वयंत्र के समीप होने का मतलब थोड़ा सुकड़ना और विकास का मतलब है थोड़ा फैलना ये समाध विवार है और समृद्ध विवृत जो है स्थान और साधन करण इनके समीपत्व और दूरत्व हाँ किसी को कोई प्रश्न हो इनमें समृद्ध संवार, विवार इनके बारे में किसी को पूछना हो तो पूछ रखते हैं वर्ण के ये स्वरों के धर्म है ये ये आगे इनके उदाहरण बताते हैं इनका उदाहरण ये है कि जो स्वर है बाईस स्वर है बाईस स्वर स्वरों में जब वो इन स्वरों को बोलते है इन स्वरों को बोलते है जब वो अवर्ण का उच्चारण करते हैं अरसुवर्ण जिसको मोटी भाषा छोटी बड़ी जो कहते हैं यानी अरस अरसूत्र उच्चारण करते हैं तो कंठ से इसका उच्चारण होता है कंठ है ये कंठ से उच्चारण होने वाला और जीव, जीव का स्पर्श करना है जीवा का मूल जो है वहां स्पर्श होता है तो स्पर्श जो है दूर से होता है तो और निकटता से होता है तो समृद्ध कहते हैं समृद्ध है बाकी जो आब को आप बोल के देखेंगे तो जीवा का जीवा मूल जो वहां पूरा स्पर्श नहीं होता है दूर से स्पर्श हो रहा है अब आप आ बोल के देखिएगा और आ बोल करके देखिए यानी अश्व और दीर्घ बोल करके देखिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि समृद्धता क्या है विवृद्धता क्या है यही उदाहरण और बाकी और इक्कीस स्वर जो है इकार से लेकर के औकार बोलेंगे तो सब विवाह है ये सब विवाह ये सब विवृत है, है।, है। इसमें साधन साधन होता है करके उच्चारण समय जी, समये। जी। आ, साधन किम किम साधन स्थान तो कंठ है जाना मी, परंतु उभौ नास्ति नौ? अच्छा यानि तो उसमें कुछ भेद नहीं होगा ना समीप का और दूर का नहीं वहां तो जीवा मूल है ना जीवा का मूल बाल का स्पर्श होता है यानी आप देखेंगे विवाह के अंदर का भाग वहां उसका साधन बन रहा है दिखता नहीं है। जब आप बोलेंगे ना आ, तो विवाह मूल स्पंदित होता है वहां पर, उसका स्पर्श होता है कर्क में और, आमे। और आमे, आ में और आ में विवरित है उसको दूर से स्पर्श होता है आ मुंह खुलता है आ, दूर से स्पर्श करता नहीं मूल खुलना तो मुख खुलना तो अलग बात है नहीं मुख तो खुलता है मतलब वो संकेत कर रहा हे केवल चिन्ह के रूप में पर आपको यू पकड़ने जैसे आप अ बोलेंगे तो कंठ में आ, जो निकटता दिख रही है कंठ कंठ और जीवा मूल की निकटता और जब आ बोलेंगे तो थोड़ा दूर से स्पर्श होता है परंतु मनुष्य तो न जानती ना नहीं, वो तो आपको महसूस करना होगा अंदर से ये मनुष्य तो जान लेगा अगर आप किसी आदमी को बुलवा रहे हो और उसका यंत्र से उसको अंदर से देखें आप कंट से तो पता लगेगा अगर यंत्र लगा करके हम देखें तो आपको पता लगे कि कैसा दूर से हो रहा है निकटता से हो रहा है हम केवल बाह्य क्रियाओं से अनुमान कर रहे मतलब कुछ तो प्रत्यक्ष हो रहा है हो रहा है लिंग प्रत्यक्ष है और लिंगी जो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष समझ में आया राजी अभी तो नहीं हाँ अभी तो इसलिए नहीं है क्योंकि आ, आ, प्रत्यक्ष आप आ, अनुभव करेंगे तब पता लगेगा आपको यानी कोई ऐसा हमारे पास यंत्र हो जिस यंत्र के माध्यम से जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो उसका जो अंदर का है कंठ का आ, कैसे जीव का और कंठ का कैसे उसमें आपस में स्पर्श होता है निकटता से कितना स्पर्श होता है दूर से कितना स्पर्श होता है ये आप यंत्र से तो देख पाएंगे खुद अपने आप को नहीं देख पाएंगे उस तरह का नेत्र प्रत्यक्ष को नहीं कर पाएंगे लेकिन आंतरिक जो प्रत्यक्ष हो रहा है थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष हो रहा है और थोड़ा अनुमान हो रहा है जब अकार बोलते हैं तो कैसी स्थिति होती है कंठ की और आ बोलते हैं तो कैसी स्थिति होती है उससे आपको अनुमान हो बाकी यंत्र ही बता स्वामी जी हाँ जी हर्स्व आकार जो है आ, ऐसे कह सकते हो ना वो समृद्ध और संवार है क्या क्या हर्स्व आकार जी वो, वो समृद्ध और संवार दोनों है <coughs> दोनों नहीं है समृद्ध अलग है प्रयत्न है और संवार अलग प्रयत्न है बताएगा ना हा जी? जी दोनों यानी आकार के वो दोनों धर्म है हा जी अवर्ण के तो दो धर्म एक बाय प्रयत्न का धर्म अलग है एक आभ्यंत्र प्रयत्न का धर्म अलग और ये, ये गुण इसमें लगता है ना समझे ह्रस्व आकार में कौन सा गुण सम अकार तो समृद्ध है जी ह्रस्व जी और, और स्वर यंत्र से निकट से उत्पन्न होता है इसलिए संवार भी है हाँ वो तो है वो तो है तो उससे आप क्या होते हैं आ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दीर्घ जो आकार है जी वो विवृत और विवार है ठीक ठीक है आ, बिल्कुल बिल्कुल जी मध्य मूल धातु कोस्ती धातु तो एक ही है दोनों में प्रत्यय अलग अलग है व्री धातु है धातु तो अभी व्री है एक में अलग प्रत्यय एक में अलग प्रत्यय है व्री वर्णय धातु है इसमें हाँ जी हम आगे बढ़े हाँ बताइये समीप का अर्थ का है का थोड़ा सुकड़ना कि... सोमवार किस, किस में, में, में, में।, सं, में स्वरयंत्र जो है थोड़ा संकुचित होता है तो संवार कहते हैं और जब स्वर यंत्र जो है फुलता है विकास को प्राप्त होता है जैसे फूलना जिसको कहते हैं आप फूल जाना. फूल रोटी, रोटी फूल रही है तो तो तो जब वो वो वो वो जैसे, जैसे होता है तो लगती है. ठीक है. है है वो है है और जो फूलना जो है वो विवार है. न? न? न? है. है. लगती ठीक ठीक ना? जो जो जो संवार और विवार समवा हैलना अदतीवृति भेद अस्थ विवृत में स्थान और करन की और दूरता। oh. और की दूरता ओम में का अग्रिम पृष्ठे अच्छी तमें सूत्रे आ, स्वामी व्याख्यानंद लिखती कंठा अर्थात कंठको फैला एक सूत्रम सूत्र तब्दस्त विवृतक आ, तु परंतुअ भर्ण सेवृत विवृत जो शब्द है ना तो विवृत्त कंठ के लिए है ना कंठ स्थान है ना विवृत कंठा तो स्थान के लिए बताया जा रहा है यहां पर बेर क्या है यहां पर हाँ जी ये जो विवृत कंठा है ही ही। तो विवृत कंठा मतलब कंठ को विवृत करना कंठ को कंठ के साथ में करण तो है ही है कंठ को फैलाना जो बताया जा रहा है ना तो कंठ तो वास्तव में फूलता है यानी फैल फे, जाता है उस फैलाओ में आ, जो साधन है वो दूर दूर से स्पर्श करता है दूर से करेगा, या जाके करेगा? दूर दूर दूर पास क्या करेगा फैलेगा तो दूर से दूर से मैंने परिभाषा जो बताया ना समृत विवृत का विवृत की जो परिभाषा किया दूरत्व विवृतता दूर से स्पर्श होगा तो वो विवृत होगा और निकट निकटता से जो स्पर्श होगा वो समृद्ध होगा इसकी हम विवृत कंठा वाला जो आप बोल रहे हैं ना वो चतुर्थ प्रकरण में देख लेंगे बाद में उसकी जब याच्या करेंगे ना उसको अच्छी तरह मौसम मिलेगा ठीक है वो ऋचा जी कुछ लिख रही है उनको कुछ बताइए क्या है उनका निरुद्ध कैसे हो गया है जॉइन कॉल कर ले तो आगे बढ़ते हैं मुख्य प्रसंग में आते हैं तो की द्विविध प्रयत्न की द्विवध आभ्यंतर बाह्य आभ्यंतरस्तावत करना स्पर्शा ईषद वृत करना अंतस्ता ईष विवृत करना ऊष्म नियम देख रहे थे ईषद विवृत करना ऊष्मर्ण जो है वह विवृत करण वाले हैं ऊष्मर्ण जो है वह विवृत करण वाले हैं इसकी चर्चा हो रही थी हमारे और इसी से फिर आगे चल चलकर क्या विवृत क्या है इसको समझने के लिए यह प्रक्रिया बनाए तो विवृत करने वाले हैं ऊष्मान ऊष्म उश्मा। इसका सूत्र आपके सामने आ चुका है ईषद विवृत करना ऊष्मान ईषद विवृत करना एक तीन ऊष्मान एक तीन समात है ईषद वृतक्रिपद बहुसमान सूत्र ऊष्मकार शे वर्णा किंचितवृत ंचित विवृत प्रयत्न भवंती यानी पूरा फैलते नहीं है पूरे फूल पूर वाला नहीं है पूरे विकास को प्राप्त नहीं होता थोड़ा विकास को प्राप्त होता है इसलिए ईशत का अल्प विकास को प्राप्त होना उष्मकार सकार ये तीनों वर्ण थोड़े दूर से स्पर्श करने रूपी आभ्यंतर प्रयत्न वाले होते हैं इत्यते थोड़ा धीरे बोलेंगे लिख लेगा जो लिखा है ना स्क्रीन पे देखिए सब लिखा हुआ है जो जो मैं लिखवा रहा हूँ सब स्क्रीन के ऊपर लिखते लिख आए हैं तो इसमें यह समझना है ऊष्मर्ण जो है ऊष्ण वर्णों का उच्चारण जब करते हैं तो जिव्वा जो है तालु आदि स्थानों में पूरा स्पर्श ना करता हुआ यानी दूर से स्पर्श करता हुआ वो भी थोड़ा दूर से थोड़े दूर से स्पर्श करके उन वर्णों को उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न करने वाली होती है आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र है विवृत करना ओम स्वामी जी, जीशक विवृत करा में हकार को क्यों छोड़ा गया है हाँ हकार आगे आगे आ रहा है हकार का इसलिए उसको छोड़ दिया हकार के लिए अलग से बताएंगे कार के लिए अलग से बताया इसलिए आकार को दिया है जी छुड़वामी 54 और 55 दोनों में ही चिंतित स्पर्श हैं तो दोनों में अंतर क्या हुआ हाँ अंतर यह है आपने कल भी पूछ... पूछा था वो स्पृष्टरण वाला है या विवृत करने वाला है? ईशत शब्द ईशत शब्द तो अल पर बताने वाला है अगर मैं ये बोलूशत सूपम दीशत शाकम दिया ईशत ओदनम अब बताइए अंतर क्या है तीनों में मैंने कहा देखिए ज्यादा नहीं देना थोड़ा चावल दीजिए थोड़ी सब्जी दीजिएगा थोड़ा दाल दीजिएगा तो मैं यही बोलूंगा ना ईशत सूपम दीशद शाकम दियादनम दी बोला इसमें करना हा बोला स्पृष्ट को भी उन्होंने थोड़ा स्पर्श बोला और भी उन्होंने थोड़ा स्पर्श बोला हाँ तो उसमें आपको दिक्कत क्या है स्थान अलग अलग है ना दोनों का इस, तो इस में तो कोई जरूरत नहीं।, कोई, कोई नहीं है ना भले किंचित उससे क्या दिक्कत है पर आपको अलग तीनों जैसे दो, दोनों अलग अलग ही दिख रहे हैं ना वो स्पर्श करने वाले हैं और ये विवृत करने वाले हैं तो विवृत करने वाले में जो ऊष्म है वो थोड़ा स्पर्श करते हैं और वो स्पष्टकरण वाले में वो थोड़ा स्पर्श करते हैं स्पर्श थोड़ा थोड़ा तो थो सामान्य है लेकिन वर्ण अलग अलग है नही हाँ जी रेणु जी जी सोनु जी वर्णों का समझ में आ रहा है लेकिन जब ये सूत्र बनाए हैं जीरो वर्णों के के लिए नहीं बने ना ये स्थान और स्पर्श के भेद के लिए बने तो पिछले सूत्रों में पढ़ चुके कि अलग अलग है तो यहाँ पर स्थानों का भेद नहीं हुआ स्पर्श दोनों में करना है दोनों में किंचित किंचित करना है ठीक है ये विवृत करना बस दोनों सूत्रों में विवृत करना बोला स्पष्ट तो दोनों में ही होगा स्पर्श तो दोनों में ही है और किंचित किंचित स्पर्श भी दोनों में ही है देखिए स्पर्श और किंचित के दोनों में अंतर में आपको बताता हूं स्पृष्ट करना स्पर्श यहां से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्पृष्ट करना में तो पूरा स्पर्श करता है हाँ जी उनकी भाषा में बोल सकते ज्यादा प्रयत्न करता है नहीं नहीं नहीं उन से बुलवा है मेरे को स्पृष्ट करना स्पर्शा में, या करना में आ, स्पर्श पूरा करता है हाँ नहीं उत्तर दीजिएगा इधर उधर मत मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा पृष्ठ करना स्पर्शा में पूरा स्पर्श करता है अब उत्तर नहीं दे रहे थी अच्छा या के या इस सूत्र में जो बात कही है उसमें परश उस नहीं रेणु जी पहले वाला पहले वाला सूत्र यह रल नहीं कूत्र जो बोल रहा उसको समझेगा पृष्ट करना स्पर्शा जी जी स्वामी जी पच्चीस वर्ण पच्चीस वर्णों वालों वर्ण। पूरा कर रहा है पूरा कर रहा है अब आइए उसके नीचे पृष्ठ करना तो यहाँ स्पर्श हंड्रेड परसेंट नहीं कर रहा है हाँ जी यानी स्पर्श वालों कैसे कम कर रहा है कम कर रहा है कम कर रहे हैं अब आइए अब आइए ईशन विवृत करना उमान यहां विवृत करना का मतलब दूर विवृत का मतलब दूर है ठीक है तो एक है बहुत दूर है और एक कम दूर है तो ईशन विवृत करना में कम दूर है, है दूर ही है अच्छा और विवृत उसके फिर और नीचे सूत्र है 56 वा छप्पन वृत ये, ये, ये बहुत दूर है बहुत दूर स्पर्श है और में स्पर्श देखिएगा ईषद स्पृष्ट करना में और ईषद विवृत करना में जमीन आसमान कहता है आ, वहां टच तो हो रहा है जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आप तकिया के ऊपर हाथ लगाइएगा पूरा लग, पूरा रखिएगा आपको यह है, है स्पष्ट करना का मतलब और ईशद स्पृष्टि करना का मतलब है आधा हाथ रखा आपने खिलो के ऊपर और ईशद विवृत करना हमें आप नहीं रखा लेकिन थोड़ा पास में रखता है टच नहीं किया है सा रखा है, है है, है है. जैसे में में वो वो रेल चलती है प, चलती चलती ना, के ऊपर से से. से मैग्नेटिक पावर तो तो करना, और करना में तो बहुत जानीष विवृत् चे धन्यवाद कि आ, मा, मा आ, नहीं ये ये और जो है ये, आ, आ, एक तो स्वरों में है और ऊष्म को ईश विवृत माना है बस इतना है स्पर्शों को आप समृद्ध विवृत नहीं कह सकते उनके धर्म ही नहीं है ये, ये मुख्य रूप उसे स्वरों के धर्म है और एक ऊष्मा के धर्म बताए पर लेकर के आप समृद्ध विमृत नहीं कह सकते ना उसकी परिभाषा अलग कर दिया परिभाषा अलग कर दिया तो उसमें नहीं ला सकते हमको परिभाषा के अनुसार चलना है उनका नाम दिया है समृद्ध विवृत्त स्वरों के गुणों के नाम दिया है और केवल उवृत ऐसा धर्म दिया है स्पर्शों को भी समृद्ध विवृत आप नहीं कह सकते विवृत तो होता नहीं समृद्ध नहीं कह सकते क्योंकि सब में स्पर्श पूरा होता है तो भी उसको समृद्ध धर्म नहीं दे सकते क्योंकि एक को दे चुके हैं आप हाँ आप बोलिए किंचित संचय तो बहुत ही देखिए किंचित संशय वो अविद्या वाली बात करें आप अविद्या तो सब में समान है तो एक ही नहीं हो सकता किंचित किंच भेद है वो उस किंचित किंचेद से ही नाम अलग होगा पांचों अविद्या पांचों में, पांचो में अविद्या बसी हुई है जाति के रूप में पांचों में चाहे आप अविद्या कहो तो अविद्या है अस्मिता कहो तो भी अविद्या है राम कहो तो भी अविद्या है द्वेश कहो तो अविद्या है अभिनिवेश कहो तो भी अविद्या है सभी में अविद्या है फिर एक ही बनाओ लेकिन किंचित किंचेद के कारण से ही उनके नाम अलग अलग दिए ठीक है जी ठीक है अभी तो आगे जाते हैं क्योंकि हाँ आगे आगे तो हम तक तो रहता है तो हम चल रहे हैं ईश्वर विवृत करना उष्माना ये हो गया है और अगला सूत्र है विवृत करना वृत करना वृत करना एक ही अव्ययपद है समास इसमें उसी प्रकार है विवृतम करणम ये विवृत करणा बहुत और ऊपर से अका ऊष्म का अनुवृत्ति आती है यानी ऊष्म का यहां वाहष्म को ले, ले आएंगे तो ऊष्म का हकार इसमें ले आएंगे विवृत करना में ऊष्म का हकार यहां पर ले आएंगे तो सूत्रार्थ होगा ऊष्म हवर्ण संजको हवर्ण दिवृत आभ्ययत् वर्त ऊषसको हवर्ण संजको ऊष्सो हवर्ण विवृत आभ्यंतरप्रयत्नक वर्त वका निश्चय में इसमें मैंने एक ही हवर्ण को लिखा है इसमें दो, दो मत है एक तो सभी उष्णों को लेते हैं और एक केवल हकार को लेते हैं और सभी उष्णों को लेंगे तो यह अर्थ होगा कि ऊपर से ऊष्मा पूरा आएगा ऊष्मा पूरा आकर के अर्थ बन जाएगा ऊष्मान ऊष्मा संजक वर्णाह विवृत आभ्यंतर प्रयत्न का लेंगे जब विवृत करना व में चारों को लेंगे तो उससे पहले भी चारों को लेंगे ईशर विवृत करना उष्माना में भी चार लेंगे और विवृत करना में भी चार लेंगे यदि विवृत करना वे कार को लेंगे तो ऊपर तीन को लेंगे ऐसा तो दो भेद है दो मत है लोगों में इसमें इसलिए मैं मतभेद आपके सामने रखा है बाकी आपके पास में जो पुस्तक है उसमें चारों वर्णों का है जी ओम उष्मसञ्जकः शास्त्र हकाराः विवृताभ्यन्तरप्रयत्नकाः हा जि हा बोलि आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही वाहन आते हैं तोड़ेंगे वो वहाँ का अर्थ विकल्प से ऐसा लेते क्योंकि हकार और स्वरो में पूर्ण साम्यता है हकार का और स्वरों में पूर्ण साम्यता इसलिए उसको हकार एक, एक को ही विवृत पूरा विवृत मानते हैं कुछ लोग और कुछ लोग ईश्वर विवृत मानते सकार में शकार में सकार में वैसी स्थिति नहीं है जैसी स्थिति स्वरों में है लेकिन हकार में स्वरों के समान इसलिए आकार को अलग से वो करते हैं ओम एका वार्ता अस्त अहम न जाना कनेक्शन अस्ति अस्भियों मध्ये नामकरण प्रकरण दयानंदेन लिखित ऊष्मा वर्ण नाम करन नामनी न ना अकोत्म एव, ना, वो स्वरेस्ट स्वर सह तत्र न, तकता आनुकूल्यमस्तर सह सह कहिएगा मैं आपको एक मोटा उदाहरण देता हूं आ, सभी ब्राह्मणों में एक ऐसा क्षेत्रीय आया है वो ब्राह्मणों के ज्यादा गुणों को धारण करता है इन, इन. जैसे, जैसे श्री कृष्ण यद्यपि श्री कृष्ण जो है क्षेत्रीय थे लेकिन वो ब्राह्मणों के गुणों को अधिक धारण किया हुआ था इसलिए उनके अंदर दो विशेषता ब्राह्मणों में एक विशेषता थी तो इनके अंदर दो विशेषता ब्राह्मणत्व भी था और क्षेत्रीय उनका स्वभाव था ही तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो उसको हम उसमें शामिल कर लेते चलो यह हमारे बिरादरी का है ऐसा जैसे मान लीजिए जै कोई सन्यासियों की टोली जा रही हो और उसमें कोई वानप्रस्ती आ जाए तो चलो लेके चलते हैं कोई बात नहीं एक जैसी बिरादरी वाले हैं सब गृहस्थ गृहस्थ जा रहे हैं तो गृहस्थ में कोई ऐसा व्यक्ति है न तो वो गृहस्थ है और ना सन्यासी है बीच का है मतलब साधक टाइप का है गृहस्थ में गया नहीं सन्यास लिया नहीं और गृहस्थियों के टोली में जाए तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे तो प्रसंग वश ऐसा हो जाता है तो हकार जो है वो स्वरों के साथ में अधिक मेल रखता है इसलिए उसको थोड़ा अलग किया है हाँ धन्यवाद एक शंका स्तर भवति अंतस्थ अंत अंत अंतस्थ अथवा कौन अंतस्थ अंतस्थ के बारे में यह है कि बताता हूं मैं अगर मिल जा मेर नमस्ते स्वामीजी स्पर्श किम किम अंतस्था कि स्पर्शः कूष्मणोर्मध्ये तिष्ठन्तीति अन्तस्थाः इति एवं कुत्रापि पठितवती अथवा स्वयं वदति अग्रजा उक्तवती स्वामीजी मध्ये तिष्ठति तु मध्यस्थ भवति एवम् एवं वदन्ति प्रा शाह्यु एषा आगता अस्त सा सी तस्तव परिभाषा अस्त प्राक्यु ऋग्वेद प्रातिशाक्य में अंतर्शोष्म स्वर स्पर्शयोर व्यक्त अंतस्ता एक तो स्पर्श और ऊष्म दो बातें आई स्पर्शोष्मा स्वर स्पर्शयोर्वा मध्य तिष्ट अंतस्ता अर्थात स्पर्श संजक वर्णों और उष्ण संजक वर्णों के मध्य में अथवा स्वर और स्पर्शों के मध्य में जो रहते हैं उसको अंतस्त कहते हैं अंत शब्द मध्य अर्थ को बताने वाला है अंत शब्द अंत का अर्थ यहां पर अंत नहीं होता है मध्य में अंत शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं अंत का मतलब आ... अंत नहीं होता है मध्य भी होता है अंत शब्द का समीप भी होता है अभी व्याकरण में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे अंत शब्द जो है सनी पर्व को भी कहने वाला होता है अंतकरण जो अंदर होता है बीच में हाँ जी मध्य शरीर आगे। मद्धे। आगे। मद्धे। दूरां, तके। दूरां तके। नहीं वो अलग है बाकी जैसे फलताचा एक सूत्र है हलंताक्षर दूसरे पाल के दसवां ग्यारहवां सूत्र है हलंकाक्षर दसवां सूत्र होना चाहिए हलंकाक्षर दूसरे पाल का तो वह अंत शब्द सनी को बताता है हल्के सनी तो अंत शब्द के बहुत सारे होते हैं उसमें सनी पर्थ भी होता है मध्य अर्थ भी होता है और अंतिम अर्थ भी होता है तो स्पर्श और उष्मा के बीच में या स्वर और स्पर्शों के बीच में रहने वाले वर्ग को अंतस्त कहते हैं ठीक है और ऊष्म को उष्म क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिएगा साथ साथ फिर क्योंकि फिर पूछेंगे आप उसकी तो अनुभूति होती है हाँ जी उस, उसकी परिभाषा है यु प्रधानष्मा ऊष्मवायु प्रधान वर्णा उष्मा उवटने ऐसा प्रा्य में एक अल परिभाषा ऊष्माख्य बाह्य प्रयत्नयोगात् उष्माना ऊष्मायु प्रधाना वर्णा ऊष्मा और के बाह्य प्रयत्न योग आदि ऊष्मा इसमें बाह्य प्रयत्न का योग ज्यादा है क्योंकि उरस्थान का प्रयत्न उरस्थान का ज्यादा प्रयत्न होता है इसमें ऊष्म वर्णा के लिए देखिए आपके सामने जो परिभाषाएं आई है वर्ण की परिभाषा वर्ण समावनाएं की परिभाषा शिक्षा स्थान करण स्वर व्यंजन स्पर्श अनुनासिक ऊष्म अंतस्थ रेप विसर्जनीय जीवांगूलीय उपद्मानीय अयोगवाह अक्षर मात्रा, उदातवार इतने शब्दों का आ, शब्दों की परिभाषा आपके सामने रखी है वर्ण वर्ण वर्नसम, वर्ण संभावनाए शिक्षा स्थान करण स्वर व्यंजन गणना करिएगा मैं दोबारा बोल रहा हूं वर्ण वर्ण सम्भावनाए शिक्षा स्थान करण स्वर व्यंजन स्पर्श अनुनासिक ऊष्म अंतस्थ रेफ विसर्जनीय जीवामूल उपद्मानीय अनुस्वार अयोगवाह अक्षर संध्याक्षर मात्रा अस्व दीर्घ प्लुत उदात्त सम्वार, विवार संवृत विवृत कितने हैं ये त्रिंशत तीस हा त्रिंशत तीस परिभाषाएं आपके सामने आ चुकी है और इन सब परिभाषाओं को भी एक बार देख लीजिएगा यानी एक बार मतलब एक, एक बार देख के जाइए जब भी समय मिले पांच मिनट लगेंगे आपकी इन तीस परिभाषाओं को एक बार नजर डालने तो बार बार देखेंगे तो वो अपने आप याद होते जाएंगे और पूरी परिभाषा याद भी ना रहे तो उसका संक्षिप्त अर्थ भी आप बता सकेंगे संवाद समृद्ध का मतलब है ये विवृत्त का मतलब ये संवाद का मतलब ये संक्षेप में भी बता सकेंगे आप यदि बार बार इनको देखेंगे तो संक्षेप से बता पाए अक्षर नष्ट नहीं होने वाला बस इतना बता सकते वर्ण जिसको हम वर्ण कर सकते हैं ऐसे संक्षेप में भी बता सकेंगे और परिभाषा को बोलना पड़े तो बोल भी सकेंगे तो हमने इस परिभाषाओं को देखा है और ओम ओम ओम जी यह विवृत करना का हिंदी में थोड़ा सा लिखवा देंगे इसके सूत्रार्थ जो है उसको हिंदी में हाँ ध्यान विवृत करना तो नहीं लिखवाज का हिंदी में ऊष्मा संज्ञा वाले ऊष्मज्ञा वाले शकार, शकार सकार हकार ऊष संजय वाले शकार तारव्य शकार मूदन्य सकार दंत्य और हकार ये विवृत आभ्यंतर प्रयत्न वाले होते हैं जी हाँ जी जी सर जी जी तो विवृतकना तक हम पहुंच गए हैं पर है। है, परिभाषा मात्रा, मात्रा कहते हैं काल को मात्रा जो है काल को कहते हैं अलग अलग मात्राओं को लेते हैं आप नाड़ी वाली मात्रा को ले सकते हैं एक बार आ, नानी धड़कती है तो उसको एक मात्रा कहेंगे और भी मैं इसके बारे में बता सकता हूं वर्णोच्चारण ऐसा आप लिख सकते हैं वर्णोच्चारण काल के परिमापक अल्प अंश को मात्रा कहते हैं से समस्थ हैं वर्णोच्चारण के वर्णोच्चारण काल के वर्णोच्चारण काल के नापने वाले अल्प अंश को मात्रा कहते हैं वर्णोच्चारण काल को नापने वाले अल्प अंश को थोड़े अंश को मात्रा कहते हैं अगर संस्कृत में लिखना हो वर्णोचारण काल परिमापक का अल्प अंशो मात्र ऐसा वर्णोच्चारण एक शब्द है वर्णोच्चारण काल परिमापक अल्प अंश वर्णोच्चारण काल परिमापक का अल्पांशो मात्र वर्णोच्चारण काल परिमापक परिमापक अल्पांशो ऐसा परिमापकशो मात्रा तो जी धन्यवाद जी तो इन पर विराम देते हैं ओंकार शान्ति शान्ति शान्तिः नमः